don't प्रोग्राम में आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और पिछले एपिसोड में हमने काफी अच्छा एक जो है नेचुरोपैथी क्या है योगा थेरेपी क्या है इसके ऊपर उसको जानने की कोशिश की थी और नेचर के साथ कैसे जुड़कर हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं इस विषय पर मानस जी ने काफ़ी अच्छा हमारे साथ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उनका कैसे नेचुरोपैथी से जुड़ना हुआ ये भी हमें पता चला और निश्चित तौर पे हमें खुशी होती है जब भी हम लोग किसी अच्छे नेचुरोपैथी से बात करते हैं और आनंद आता है तो मानस जी जो है अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं नेचुरोपैथी में और पिछले काफ़ी लंबे समय से वो इस काम को कर रहे हैं और मानस जी का पूरा नाम जो है मानस राज हैं और योग राजदूत के रूप में भी वो प्रसिद्ध हैं और विश्व स्तरीय जो चक्र और योगा एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं और आप नेचुरोपैथ है प्राकृतिक चिकित्सक है तो आज हम लोग चक्रों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और सात जो चक्र हैं उसकी प्राचीनतम जो चीजें हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं तो मैं चाहूंगा कि वर्तमान में विश्व स्तर पर सात चक्र के नाम पर शिक्षा और व्यवसाय कितना सब कुछ हो रहा है तो इस विषय को लेकर आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए माधव जी बहुत बहुत स्वागत है का धन्यवाद और सभी श्रोताओ को हृदय से नमस्कार आपको नमस्कार जी जी जी जी देखिए आज के परिदृश्य में सात चक्रों का एक जो क्रेत बढ़ गया है चलन बढ़ गया है हम्म हम्म तो वो भी एक ईश्वरी व्यवस्था है क्योंकि ईश्वरी व्यवस्था के अनुसार ये समय ऐसा है कि जिसमें योग का चलन बढ़ा प्राकृतिक चिकित्सा का चलन बढ़ा सात चक्रों का चलन बढ़ा एनर्जी हीलिंग का चलन बढ़ा हुआ है बिल्कुल, बिल्कुल। आ, ये चलन कोई नए चलन नहीं है आ, ये हमारे प्राचीन काल से ये सारी चीजें होती चली आ रही हैं, लेकिन चलन बढ़ने का कुछ ना कुछ ईश्वरी कारण निर्धारित होता है क्योंकि जो वर्तमान परिदृश्य बिगड़ रहा है और उस परिदृश्य को बिगड़ने से बचाने के लिए ईश्वरी व्यवस्था के अनुसार जो है ऐसे लोग जो इन क्षेत्रों में कार्य कर सकें तो वो सामने आ करके इसमें कार्य करना शुरू किए कि जिससे सभी लोग तो शायद नहीं हो पाते हैं लेकिन जिनकी समझ में आता है वो सही रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं उसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे प्राचीन संस्कृति का और हमारी विद्या का हमारे ज्ञान का और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का जो है हमारी संस्कृति के बिल्कुल तो उसमें सात चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल है और उस रोल के साथ में आप देखते होंगे कि जो पुराने ग्रंथ के रूप में जिनको हम ज्यादातर मानते हैं जैसे वेद मानते हैं पुराण मानते हैं उसी तरह शिव के द्वारा जो रचित ग्रंथ माने जाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हम्म हम्म हम्म तो इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव संहिता करके हम्म तो शिव संहिता ज्यादातर ग्रंथ में पार्वती जी ने शिव से प्रश्न किया है तो उसके अनुरूप उन्होंने उत्तर दिया है अध्याय के रूप में तो शिव संहिता में कुंडलिनी का सात चक्रों का जो है वर्णन है बिल्कुल बिल्कुल उसके अः साथ, साथ में अब शिव संहिता बहुत प्राचीन ग्रंथ माना जाता है तो इसका मतलब इसकी प्राचीनता बहुत ज्यादा है हुँ, हुँ. उसके साथ साथ जो है सात चक्र का विज्ञान सिर्फ अः पुस्तकों और योग तक सीमित नहीं था हुँ, जो हुँ. प्राचीन काल के जो मंदिर बने हैं जो जिनको हम प्राचीन बड़े भव्य मंदिर के रूप में आज तक जानते हैं हुँ. और यहाँ कुछ ऐसे भी बहुत सारे प्राचीन काल के मंदिर हैं जो आज जीर्ण हो चुके हैं तो उसको भी बनाने के लिए वास्तु निर्माण में जो है सात चक्रों का अहम रोल दिया गया है हम्म हम्म तो क्योंकि सात चक्रों में सिर्फ सात चक्र नहीं होते हैं सात चक्रों में सबसे पहले तो पांच चक्र के साथ में जो तो नीचे से चक्रों का प्रारंभ है मूलाधार चक्र है फिर स्वादिष्ठान चक्र है फिर मणिपुर चक्र है फिर अनाहत चक्र है फिर विशुद्धि चक्र है तो विशुद्धि चक्र तक जो है लगातार जो हमारे पंच महाभूत है इन पंच महाभूतों का जुड़ाव होता है हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके साथ साथ अब जब जैसे ही विशुद्धि चक्र तक पहुंचते हैं वहां तक हम आकाश तत्व के साथ जो है इसका जुड़ाव हो जाता है बिल्कुल लेकिन हमारा जो जिस हम सिस्टम में काम कर रहे हैं प्रकृति में जिसके अंतर्गत हम हैं या जिस सोलर सिस्टम में है उस सोलर सिस्टम तक जो है पंच महाभूत का जो उपयोग है वो प्रकृति के निर्माण में होता है उसके बाद पंच महाभूत से भी ऊपर कुछ है कि जिन्होंने जिनके कारण पंच महाभूतों का निर्माण हुआ क्योंकि पंचमहाभूतों से भी विशिष्ट कुछ है तो हम जैसे ही आज्ञा चक्र और सहसार चक्र तक पहुंचते हैं हुँ, हुँ, तो हुँ, ये आ, कहने को तो आकाश तत्वी है लेकिन इन भूत इन भूतों की जो परिभाषाएं हैं इन भूतों का जो महत्व तो है या इसका जो इफेक्ट है इसका परिदृश्य है ये सब कुछ जो है बदल जाता है बाकी पर हुँ, के हुँ, दो चक्रों में बिल्कुल और बिना उसके जो है संभव नहीं है क्योंकि पंच महाभूत से तो पिंड बन गया शरीर बन गया लेकिन अब शरीर में प्राण की आवश्यकता है प्राण की आवश्यकता के साथ में परमात्मी चेतना की आवश्यकता है और नियंत्रण की आवश्यकता है हुँ. तो ये बाकी जो बातें हैं उसको पूर्ण करने के लिए जो है ये सात चक्रों का निर्माण इनको पूरा करता है तो इसलिए मंदिरों में भी पंच के साथ में वो प्राण प्रतिष्ठित होने के साथ में वो प्राणवान रहे इसलिए प्राचीन मंदिरों में सात चक्रों का आपको अलग अलग जो है खंड दिखाई पड़ेगा अगर आप ध्यान से जो है ऐसे स्थानों पर आप जाए उसके अतिरिक्त जो प्राचीन जो निराकार मार्ग रहे निर्गुण मार्ग रहे तो ऐसे मार्ग के जो योगी रहे संत रहे तो इन लोगों ने अपने स्तर को बढ़ाने के लिए अपने स्तर को आध्यात्मिक स्तर को ऊपर तक ले जाने के लिए सात चक्रों का प्रयोग ही सबसे उचित समझा क्योंकि कहीं किसी भी स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे दरवाजे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल और जब तक वो दरवाजे नहीं समझ में आते हैं कि अलग अलग लेवल क्या है जैसे नहीं, कोई आजकल चलन है मोबाइल गेम का हम्म। ठीक है मोबाइल गेम में भी आपको लेवल टेन तक पहुंचने के लिए पहले लेवल नाइन तक आपको <laughs> कम्प्लीट करना पड़ेगा और हर लेवल पे उसके टारगेट्स बढ़ते जाते हैं और आसान नहीं होता हर लेवल एक दूसरे लेवल से ज्यादा थोड़ा मुश्किल कठिन होता जाता है बिल्कुल बिल्कुल तो इसी तरह से सात चक्र हैं कि लेवल इसमें हैं और उस लेवल की यात्रा ही अज्ञा चक्र और सहसा चक्र तक किसी को पहुंचाती है और ऊपर के स्तर तक ले जाती है तो इसकी प्राचीनता हम वास्तु निर्माण के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और इसकी प्राचीनता हम ग्रंथों में भी देख सकते हैं सिर्फ संहिता नहीं अगर आप पातंजल योग दर्शन उठाएंगे योग वशिष्ठ उठाएंगे जैन धर्म के ग्रंथ उठाएंगे तो ये सारे जो है इस तरह से आपको बहुत सारे ग्रंथों में सात चक्रों का वर्णन मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल उसके अलावा तंत्र और मंत्र सिर्फ योग से भी थोड़ा सा अलग होकर के योग तो हर जगह जुड़ा हुआ है लेकिन तंत्र मंत्र के नाम से कुछ प्राचीन अलग ग्रंथ है उन ग्रंथों को भी उठाएंगे तो वहाँ भी बिना चक्रों को साधे जो है किसी तरह का कोई तंत्र पूर्ण नहीं कर सकता है तो चक्रों की साधना उन तंत्र साधना के साथ या मंत्र साधनाओं के साथ आवश्यक होती है तो ये हमारे प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और अति प्राचीन काल से मैं तो कहूँगा ये जुड़ा बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चक्रों का वर्णन हमेशा देखने को मिलता है सुनने को मिलता है तो मानस जी मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं जी हाँ आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को आप सुना है और मानस जी जो प्राकृतिक चिकित्सक है उनसे बातें हो रही चक्रों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया अब इसके बाद में हम लोग जाने कि कैसे हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं आइए छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाया हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ सुनते रहो मुस्कराते रहो का है न धीर धरे निर् मोही मोहन जान करे मन रे तुका तो है न ध धरे कॉपने पदा रंग पे किसने पहरे डाले रूप को कपिसने पदा कहे जतन करे समझ कोई जितना साथ साख देवादे जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना शरा दे कोई न संग मरे कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हमारे साथ मानस जी जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं निश्चित तौर पे आपको उनकी बातें सुनकर जो है एक अलग अनुभूति भी होगी और अभी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चक्रों के बाद प्राकृतिक चिकित्सा पर तो कुछ संबंध जो हमारा है उसके बारे में आ, मैं चाहूंगा मानस जी आप बताइए जी देखिए जो प्राकृतिक चिकित्सा योग चिकित्सा अपने आप में एक चिकित्सा पद्धति है और उसमें से प्राकृतिक चिकित्सा पैथी है जी जी तो पैथी जो है बहुत कुछ अलग अलग पैथी हैं जिनके अलग अलग तरह से उपचार होते हैं जैसे एलोपैथी है यूनानी है आयुर्वेद है तो हर पैथी का जो है कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है कुछ ना कुछ बेस भी होता है हम्म हम्म बिना बेस के कोई पद्धति कोई पैथी जो है नहीं चल सकती है बिल्कुल तो अभी तक जब मैं प्राकृतिक चिकित्सा को पढ़ रहा था तो एक चीज समझ में नहीं आया कि सभी पैथी का बेज है तो इसका क्या है आखिर हम्म हम्म। ये चीज समझ में नहीं आया कि पंचमहाभूत बेज है की इसमें और कुछ बेज है तो किसके आधार पर हमको इसको समझना है करना है तो काफी इसमें एक खुद के शोध के द्वारा जो है एक चीज समझ में आ गई कि इसका बेस क्या है और योग और प्राकृतिक चिकित्सा जो दोनों का बेस है वो सेवे चक्रांत तो सेवे चक्रात कहते हैं कि दोनों जो है पंच महाभूत के आधार पर ही दोनों तरह की पद्धति के को लेकर के हम साधना कर सकते हैं और बिना पंच महाभूत के से अलग होकर के साधना नहीं कर पा और दोनों पद्धति में ही शरीर और आत्मा तीनों की एक साथ जो है चिकित्सा होती है या तीनों की एक साथ साधना होती है अच्छा क्योंकि तो और अदर पैथी में सिर्फ ट्रीट किया जाता है ओनली बॉडी को हम्म लेकिन योग में आप सिर्फ ट्रीट नहीं कर सकते आप साधना भी कर सकते हैं और योग में अपने आप को ट्रीट भी कोई कर सकता है तो ट्रीट करता है कोई अपने आप को तो सिर्फ शरीर को नहीं ट्रीट करता तो उसका मन शांत हो जाए उसकी आत्मा जो है उसकी प्राण शक्ति जो है प्रफुल्लित हो जाए समृद्ध हो जाए पॉजिटिविटी बढ़ जाए इस बात का भी ध्यान दिया जाता है हम्म और प्राकृतिक चिकित्सा में जो है इस तरह से पांच आधार है कि प्राकृतिक चिकित्सा लेने वाला योग भी करेगा हम्म मिट्टी पानी धूप हवा आकाश तत्व की चिकित्सा भी करेगा और उसके अलावा कुछ ऐसे भी सेशंस उसको दिए जाते हैं कि जिससे वो अध्यात्म के बारे में जाने उसकी पॉजिटिविटी बढ़े ये भी करेगा और अपने आहार को भी सुधारेगा हम्म हम्म तो जो प्राकृतिक चिकित्सा और योग दोनों पद्धति है ये दोनों पद्धति जो है शरीर मन और आत्मा तीनों को जो है साधती है हम्म तो तीनों को साधने का जो काम कर रहा है वो बिना सेवन चक्राज के नहीं हो सकता है क्योंकि सेवन चक्राज में जो है ये तीनों चीजें एक साथ में चल करके ही जो है साधना की जाती है और पंच महाभूत तो प्राकृतिक चिकित्सा का आधार है जो है मैं कहते हैं लेकिन पंच महाभूत को भी साधने के लिए हम सात चक्रों को नहीं हैं तो जी। कोई भी महाभूत नहीं सच सकता है तो पंच महाभूत से पहले हमको सात चक्रों को समझना पड़ेगा और सात चक्रों की जब कोई यात्रा करता है तब पंच महाभूत आसानी से उसको तब जाकर के समझ में आता है तो यो और प्राक चिकित्सा का जो आधार है ये दोनों ये का आधार बिल्कुल, बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल. और यही संबंध है चक्राज का योग और प्राकृतिक बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया मानस जी और मुझे लगता है कि हम लोग चक्रास और योग को अगर समझ लें और दोनों का भी अपने अपने जगह पे जो है इम्पोर्टेंस है और ये एक दूसरे के पूरक भी साबित होते हैं तो एक और बात आती है एक और शब्द हम लोग सुनते हैं कुंडली में जागृति तो कुंडली और ये सात चक्रों का क्या अंतर है क्या समन्वय है और इसको कैसे समझे जी जी आ... ये आ, शरीर के अलग अलग स्तर शरीर के हैं उस आधार पर एक कई तरह के अस्तर अपने लाइफ में व्यक्ति जीता है जी जी, जी. आ, जैसे पहले बचपन को दिया फिर किशोरावस्था दिया फिर युवावस्था दिया फिर या वृद्धावस्था दिया तो ये अवस्थाएं जीना है ठीक ज्ञान के स्तर पर पहले कम ज्ञान था पहले जागरूकता कम थी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी ये ज्ञान का स्तर हो गया तो उस तरह से सात चक्र भी स्तर हैं और इन स्तरों को पार करते हुए सात चक्रों की साधना के साथ जो है सहस्रार चक्र तक पहुंचना होता है ठीक अब सात चक्रों में जो महत्वपूर्ण तो शब्द देखा जाता है कि हमारे सात चक्र जो है हमारी एक नाड़ी है सुसुमना नाड़ी सुसुमना नाड़ी से सात चक्र जुड़े हुए होते हैं हम्म जिसको हम स्पाइनल कॉड के रूप में समझ सकते हैं या समर्थ कु आए हैं स्पाइनल को तो समझ लीजिए सुसुमना नाड़ी वहां पर है या वहीं है हम्म अब सुसुमना नाड़ी के राइट साइड एक नाड़ी होती है और लेफ्ट साइड एक चंद्रनाड़ी होती है जैसा इनका नाम है वैसा इनका कार्य भी है और वैसा ही जीवन और पूरी प्रकृति का जो निर्माण है ये सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति के समन्वय योग से ही होता है अच्छा अब सूर्य नाड़ी का जो स्वभाव है वो उष्णता है और चंद्र नाड़ी का स्वभाव वो शीतलता है हुँ, हुँ। हमारे जीवन में उषणता और शीतलता ये दो दो गुणों के आधार पर ही हमारा स्वभाव होता, होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है हमारे बहुत सारी जीवन के विषय शामिल होते हैं गीता के बारह में अध्ययन एक श्लोक आता है कि समह सौत्रो चमित्र चा तथा मानव मान्यो शीतोषण सुख समह संग व्यवस्थित या योग की परिभाषा भी गीता में आती है समत्वम योग उच्चते मतलब क्या है कि तराजू का पल रहा है तो एक साइड आपने वेट रखा और एक साइड कोई मटेरियल रखा है तो दोनों बराबर आप कर देते हो हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, तो इसी तरह से शरीर के अंदर जितनी शीतलता है जितनी उष्णता है और उसके आधार पर जितनी जो हमारी मन शक्ति है और हमारी जो प्राण शक्ति है क्योंकि तो शिव संहिता या पुराण में भी आप देखिए कि शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जब उनको ये कहा गया कि भृंगी ऋषि आए उनके पास तो भृंगी ऋषि ने कहा कि मैं आपका आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ तो वो पार्वती को पास में बैठा दिए माता पार्वती को तुरंत का नहीं मैं माता पार्वती का भक्त नहीं हूँ मैं आपका भक्त हूँ मैं आपकी ही परिक्रमा करूंगा तो शिव जी ने कहा कि आप मेरी परिक्रमा ठीक है अकेले कर लो तो आप आ, करके दिखाओ तो वो करने लगे परिक्रमा और उनकी परिक्रमा पूरी ही नहीं हो पाती थी चलते ही रहते थे वो हम्म हम्म फिर नाना प्रयत्न किए सर्प का रूप धारण किए लेकिन वो परिक्रमा नहीं कर पाए <laughs> अब पार वो बोले कि मैं पार्वती के बिना शिव है ही नहीं है <laughs> प्रकृति के बिना पुरुष नहीं है <laughs> बिल्कुल बिल्कुल तो शरीर के आपके भीतर भी का, का जो तंत्र है वो स्त्री तो और पुरुषत्व तो। ये दोनों मिलकर के जो है बना हुआ है आपकी जो प्रकृति है और प्रकृति के भीतर आप अपने आपको पुरुष समझ रहे हो उस पुरुष का निर्माण बिना जो है स्त्री तत्व के है ही नहीं है और उन्होंने माना नहीं जो है और माना नहीं और अंत उनकी वो परिक्रमा अहंकार के स्वरूप में नहीं की और बाद में इस बात को जाना तब बहुत देर हो चुकी थी मिलकर, तब मिलकर, जो है शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया तो ये कथाओं से पुराणों से भी काफी चीजें समझने को विज्ञान में मिलता है कि जो आपके शरीर का देखिये लेफ्ट साइड उसकी एनर्जी और राइट साइड दोनों की एनर्जी आप अलग अलग महसूस करते हो ठीक है आपके अंदर इस आप कोई पुरुष स्त्री नहीं है आप स्त्री नहीं हो लेकिन स्त्रियों का कुछ गुण आपके अंदर मौजूद है कभी कभी वो प्रफुल्लित हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल प्रेम भी है ममता भी है ठीक है तो भावना भी है इस तरह का स्वभाव रहता है सबके अंदर लेकिन बस अंतर इतना है कि जो स्त्री है जिसको हम स्त्री कहते हैं तो उसकी एनर्जी वो जो स्त्रीत है उसकी एनर्जी ज्यादा है लेकिन उसके अंदर भी पुरुषत्व की एनर्जी है शरीर उसने भी प्रकृति बन रही है शरीर बन रहा है तो प्रकृति बन रही प्रकृति अगर का निर्माण हो रहा है तो पुरुष तत्व स्त्री तो आ, उसके अंदर भी जो ऊर्जा है जैसे काली के रूप में जो अवतरण हुआ तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर भी एक शक्ति विद्यमान है कि जो आ, दर्शाती है कि इसमें सबलता है अबलता नहीं है हम्म तो शरीर के भीतर की ये दो पार्ट हैं, और उन दो पार्ट के आधार पर आ, जो है इन दोनों को जैसे मैंने एक श्लोक बोला की समह सोत्रोच नेत्रेचा तो जीवन में आप चलते हैं तो आप कुछ लोगों को के लिस्ट में होता है कि रमेश जी मुकेश जी और अथर्व जी ये हमारे मित्र हैं रामू जी रामू जी और नहीं। नहीं। ये जी हमारे शत्रु हैं तो लिस्टिंग होती है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शत्रुता मित्रता में आप दोनों में एक भाव कैसे कर सकते हो समानता कैसे कर सकते तथा मानव मान्य आपको मान हो रहा है या अपमान हो रहा है तो दोनों में आप एक भाव कैसे कर सकते हो तो शीतोष्ण सुख दुख शीतोष्ण का मतलब है कि शरीर की अवस्था के रूप में शीतल भी होता है और उष्णता भी होती है हुँ, अभी शीतलता एक भाव में आना जैसे आप साधु संतों में देखिए गर्मी पड़े या ठंडी हाँ तो भूत लपेटे राख लपेटे बस उसी में मस्त है ना शीतता डर जो है ना उष्णता की चिंता हम बैठ के गर्मी आ जाती है कहते मान बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है बारिश बारिश बारिश आ गई तो बहुत है, बहुत ठंडी आ गई तो बहुत ठंडी है बहुत ठंडी है इसी में परेशान रहते तो सम, और सुख और दुख में समान हो आपके पास जीवन में सबके जीवन में गलत घटनाएं भी घट रही है जिससे दुखी हो जाता है व्यक्ति अच्छी घटनाएं भी घट रही है उसमें हम समान कैसे कह सकते हैं तो शरीर का ये दो पार्ट है पहले तो इसको समान करना है बिल्कुर, अब बिल्कुर। ये समान का मतलब है कि आपकी जो सूर्य नाड़ी है चंद्र नाड़ी है ये जो है आपकी नासिका में दो छिद्र हैं तो एक को सूर्य सूर्य स्वर बोला जाता है दूसरे को चंद्र स्वर बोला जाता है और ये जो सूर चंद्र स्वर हैं ये इस समय आपकी एक नासिका चल रही होगी और एक नासिका बंद है एक एक स्वर चालू है और एक स्वर आपका बंद है आप चेक करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा तो जब ये बदलता है जब एक स्वर बंद होता है और दूसरा चालू होता है तो कुछ समय के लिए दोनों स्वर एक साथ चलते हैं जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं तो उस समय माना जाता है कि उसी समय पर सुसुमना नाड़ी चलती है ऐसा ग्रंथो ने कहा है और ऐसा हमारा अनुभव भी है जब सुसुमना नाड़ी चलती है तो उसी समय सातों चक्र को जैसे आप पौधों में पानी हर समय तो नहीं देते हो बिल्कल, पौधों बिल्कल। में पानी का एक समय होता है तो उसी तरह सातो चक्रों को उस समय पर खुराक मिलती है एनर्जी मिलती है सुसुमना नाड़ी के चलने पर जी, जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मानस जी मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर चक्रों का इम्पोर्टेंस क्या है वर्तमान समय में उसका उपयोग कैसे करें इन सारी बातों को आगे जानने की कोशिश करते हैं और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुनाए हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ सुनते रहो मस्कते रहो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 किसी ने किनारा दिखाया वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे मेरा सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए करोवर की छाया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 गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो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 में पतझड़ मैं ना कभी मैं ना कभी डगमगाओ पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया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 आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हमारी बातचीत हो रही है मानस जी से और मानस जी ने चक्रों की जो प्राचीनतम बात है वो हमें बताया कुंडली और चक्रों का जो समन्वय है अंतर है उसको हमने सुना अब बात करते हैं एक चक्रों को लेकर बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं बीज मंत्र कैसे खोल सकते हैं चक्रों को अब इस विषय पे बताइए मानस जी स्वागत है फिर से एक बार सभी को नमस्कार फिर से जी जी जी बीज मंत्र जो बीज शब्द है जी जी ये बहुत अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है बीज कोई साधारण शब्द नहीं है नहीं नहीं। अब बीज आप देखते होंगे कि आप बीज का शब्द सुनते होंगे कि किसान बीज खेतों में डालते हैं बिल्कुल बिल्कुल अब उस बीज को डालने के लिए तीन चार बातें आती हैं पहली चीज तो प्रिप्रेशन दूसरी चीज की बीज को उगाना भी है और इसके फूल या फल का लाभ भी लेना है तो प्रिपरेशन के बाद में उसको क्या चाहिए कि ये अच्छी तरह से अंकुरित हो और उसके बाद ये बड़ा हो करके पेड़ बन जाए वृक्ष बन जाए तो उसके लिए जो है पंच महाभूत का होना आवश्यक है मतलब मिट्टी भी चाहिए उसको जल तत्व भी की एक सीमित मात्रा चाहिए उसको प्रकाश की एक सीमित मात्रा चाहिए आकाश तत्व की सीमित मात्रा चाहिए तो सभी तत्वों की एक सीमित मात्रा चाहिए तो इसलिए जो है किसान उसको आ, आ, मिट्टी को प्रिपेयर करके और सही जगह पर उसको बीज को रोपता है और बीज जो है अंकुरित सही समय पर हो करके वृक्ष का रूप लेता है तो बीज है तो इसका मतलब उसको बीज को अंकुरित करने के लिए एक टेक्निक है एक विधि है तो अभी आजकल के परिदृश्य में बीज मंत्र का जो प्रयोग चल रहा है तो वो बिल्कुल टेक्निकल नहीं चल रहा है और मैं देखता हूँ कि भी अलग अलग जगह पर अलग अलग केंद्रों में बीज मंत्र का उच्चारण चैंटिंग करके करवाते हैं तो वो चैंटिंग की टेक्निक टेक्निक नहीं होती बीज का एक अपनी टेक्निक होती जो चैंटिंग करके नहीं होता जो अंतर मन से मौन अवस्था में बीज का अलग तरीके से प्रयोग किया जाता अच्छा, है अच्छा अच्छा बीज के प्रयोग के लिए चक्रों को सबसे पहले चक्र पर जाकर के कंसेंट्रेट करना पड़ता है ध्यान लगाना पड़ता है और अगर ध्यान चक्रों पर नहीं लगता है तो हम उसको पहले चक्रानुभूति ध्यान करवाते हैं मतलब पहले चक्र को फील करना कोई सीख ले चक्रों को तो सबसे जे, जे. पहले चक्रानुभूति ध्यान कई बार करवाते हैं और चक्रानुभूति ध्यान से जब चक्रों को वो फील करने लग जाता है तो फिर उसके बाद सेवन चक्र और बीज मंत्र का ध्यान वो कर सकता है हुँ, हुँ, हुँ. और जब आ, किसी भी वो चक्र को साधता है तो सबसे पहले पहला कार्य होता है कि उस पर चक्र पर वो कंसंट्रेट कर लिया चक्र को वो फील करने लगा कि हमारे चक्र यहाँ पर फील हो रहे हैं हम्म हम्म फिर उसको कुछ हेलीमेंट से जोड़ना पड़ता है तो पहला एलिमेंट होता है कि हर चक्र का अपना एक अलग एलिमेंट है जैसे स्वादिष्ठान चक्र है तो स्वादिष्ठान जल तत्व का एलिमेंट है नहीं, नहीं, नहीं। तो अब हमको ध्यान के साथ में उस जगह पे कंसंट्रेट के साथ में जो कल्पना करनी है जो इमेजिनेशन करना है वो जो है जल तत्व से संबंधित करना है ठीक तो हमने पहले दूसरी बार एलिमेंट को पकड़ लिया और तीसरी बार जो है अब जब वहां पर चक्रों को फील कर रहा है तो वहां पर उसको अपने आप में जो चक्रों को चल जो चक्र उसके मूव कर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो मूवमेंट अपने आप उसको फील होते हैं और चक्रों का एक चक्कर पूरा होने पर उसको फील होता है कि जैसे पल्स चलती है हार्ट बीट चलती है उस तरह से टप टप टप का जो है उसको कंपन ने या उस तरह से पल्स जैसा फील होता बहुत हल्का सा तो जब ये फीलिंग होती है उसी के साथ मौन अवस्था में अंदर के शब्दों से बीज मंत्र को उसी समय पर जो है भावना देनी पड़ती है ये जो पारंपरिक टेक्निक है जो मौन अवस्था में ऋषि मुनि योगी लोग करते आए हैं ये वो है जो है तो बीज मंत्र इसी तरह से उसमें पंच का हुँ, और हुँ, समावेश और समावेश के साथ में ध्यान और बीज मंत्र को करने की विधि जो है अगर इसका सही रूप से पालन किया जाए अभ्यास किया जाए तो चक्र बहुत ही अच्छे से ओपन होने लगते हैं और उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ने लगता है जे, जे. बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कैसे बीज मंत्र से जो है हमारा चक्रों का जो खुलना हो जाता है वो आपने बताया इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं चाहूंगा कि जैसे एक और शब्द आता है जागरण तो चक्र जागरण से कैसे व्यक्ति का निर्माण होता है इस विषय पर भी आप बताएं जी माना जी बहुत ही ये अच्छा प्रश्न है और समझने जैसा है जी जी जी हम समझते हैं कि अब बहुत सारे लोग चक्रों के पीछे पड़े हैं सुन रहे हैं कि <laughs> जी तो सुन रहे हैं कि मुंबई में चल रहा है और चक्रों का जो एक दिन में या तीन दिन के सेशन अटेंड करिए और चक्र जागृत हो जाता है ठीक अब लोग उसको सुन करके भाग जाते हैं अटेंड करते हैं उसको और उस तरह से उसमें करते हैं तो बीच चक्र जागरण से होगा क्या ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिसने इसका एक्सपीरियंस नहीं लिया हुँ। हुँ। चक्र जागरण से आखिर होता क्या है सीधी सी बात है कि चक्र हमारे पंच महाभूत से जुड़े हुए हैं mm. ठीक चक्र हमारे प्राण से जुड़े हुए हैं चक्र हमारे नियंत्रण शक्ति से जुड़े हुए हैं नियंत्रण दो होते हैं एक एक्सटर्नल दूसरा इंटरनल एक्सटर्नल mm. क्या है कि आपके परिवार में आपसे छोटे सदस्य है आपको उनको व्यवस्थित रखना है जी जी ठीक, जी. ठीक आप किसी ग्रुप के लीडर हो आपको उनको व्यवस्थित रखना है बाहरी नियंत्रण है आंतरिक नियंत्रण क्या है कि आपको अपने शरीर को चलाना अपने शरीर को नियंत्रित रखना है कि कब खाना है कब सोना है कब उठना है कब बैठना है कैसे कितना योग करना है कब टाइम से जाना है ये आपका आंतरिक नियंत्रण है बिल्कुल बिल्कुल आंतरिक बाह नियंत्रण दोनों ठीक तीसरा जो है मन की अवस्था पर जो है मन का मनोमय को स्ट्रॉन्ग होना और उसके बाद पंचमहाभूत आ गए कि पंच महाभूतों की ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर पंच महाभूतों की पॉजिटिव एनर्जी का कलेक्शन करना जी तो ये चीजें जो है जब मिलती हैं तो व्यक्ति अपने आप में उसको आ, मालूम होता है कि वो आंतरिक रूप से बहुत पावरफुल है अब जब कोई आंतरिक रूप से इतना पावरफुल हो जाता है आप एक बात आपको मैं बताता हूँ और आप इसको समझेंगे तो आपको इस बात पर पूरा विश्वास होगा बिल्कुल जब भी ये ये सातों तंत्र का करके जहां भी ये साथ निर्माण करते हैं हम्म सातों तंत्र में कह रहा हूँ सात तंत्र का मतलब फाइव एलिमेंट नियंत्रण की ऊर्जा और प्राण ऊर्जा जी जी जहां भी ये सातों जो गुण हैं चक्रों के एक साथ सातों तंत्र मिलकर के एक बड़े तंत्र का निर्माण करते वहां पर एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती बिल्कुल, बिल्कुल। उदाहरण में आप सूर्य को देखो सूर्य में ये सारी पावर मौजूद है और सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स राउंड राउंड करते रहते हैं हु, वो पावर जब आ जाती है सात चक्रों से वही तंत्र अंदर निर्माण हो जाता है और उससे आपको लगता है कि हम चाहनाएं नहीं रह जाती फिर भी सारी दुनिया आपके चारों तरफ राउंड राउंड करने लगती जो आपसे जुड़ता है आपसे जुड़ा ही रहता है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। आपको ये चिंता ही नहीं रह जाती कि हमको पैसा कमाना है पैसा कहाँ से आएगा ये करना है ये व्यवस्था करनी है सारी व्यवस्था जितनी नहीं, आपके नहीं। लाइफ में होनी चाहिए अपने आप वो व्यवस्थित हो जाती है इतनी बड़ी पावर होती है अब दूसरी बात ये आती है कि अब इतनी बड़ी पावर लेकर के कोई करेगा क्या ठीक है इतनी बड़ी पावर तो किसी को भी मिल सकती है बिल्कुल बिल्कुल इतनी बड़ी पावर किसी टेररिस्ट को भी मिल सकती है ठीक है तो सात चक्रों में अब देखिए राम और रावण दोनों का युद्ध हुआ बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण और कंस दोनों का युद्ध हुआ ओसामा और ओबामा दोनों का युद्ध हुआ ठीक अब क्या ये इन दोनों की जो ब्रेन पावर थी इन दोनों की जो नियंत्रण शक्ति थी इन सब की योजना शक्ति थी इन सभी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी हम्म हम्म इसका मतलब बिना सात चक्र जागरण के इतनी बड़ी एनर्जी किसी के पास नहीं होती बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो इसका मतलब अगर सात चक्र जागृत हो जाए तो व्यक्ति उसका सही उपयोग भी कर सकता है गलत उपयोग भी कर सकता है लेकिन तो फिर सही उपयोग कैसे करे इसलिए हमको इस पर काम करना पड़ता है सात चक्रों के जागरण के साथ में सही उपयोग गलत उपयोग का मतलब है कि जो चक्र हैं तो इसका मतलब वो घूम रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं बस इसी मूवमेंट को समझना पड़ता है अगर मूवमेंट सही दिशा में हमने चक्रों का कर दिया तो व्यक्ति निश्चित ही रूप से अच्छे कार्य करेगा चक्र जागरण के बाद और अगर उल्टी दिशा में इसका मूवमेंट होने लगा तो व्यक्ति के पास चक्र की पावर होने पर उसका वो दुरुपयोग करेगा तो ये है चक्र जागरणों का प्रभाव चलिए मानव जी काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया चक्रों के बारे में और चक्र जागरण करने से उसको जो है जिस तरह का दिशा हम लोग दे देंगे उस दिशा में वो काम करने लगेगा और बहुत ही अच्छा आपने जो है उदाहरण देकर समझाया हमें और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा तो यहाँ पर हम लोग आज का इस एपिसोड को यही पर पूरा करते हैं और आगे हम लोग जो है जिस विषय को लेकर बात करेंगे चक्रों का कुछ और चीजें भी रह गया है पारंपरिक काल के अनुसार चक्रों की जांच और अभ्यास क्या है और वर्तमान में क्यों आवश्यक है चक्रों का अभ्यास इस विषय को भी समझने की कोशिश करते हैं आगे अगले एपिसोड में और आज के लिए मानस जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया चक्रों के बारे में कुंडली के बारे में और